शिवपुराण उमा संहिता देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित से निशुंभ एवं शुम्भ का संहार ऋषि कहते हैं राजन प्रसंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुम्भ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे उसने कहा आज मेरी आज्ञा से कालक कालके मौर्य दौरिद तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर युद्ध के लिए प्रस्थान करे निशुंभ और दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वोक्त आदेश देकर पर हो भी नगर से बाहर निकले उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानव मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मृदंग मर्दल ढेरी डिंडी झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए उन जुझाऊ बाजों की आवाज़ सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए परंतु जिन्हें अपने प्राण के अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे कितने ही हथियारों पर सब, हाथियों पर सवार थे बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे उस समय उन्हें अपने पराय की पहचान नहीं होती थी उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ किया बारंबार शतकनी तोप की आवाज होने लगी जिसे सुनकर देवता काप उठे धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया सूर्य का रस नहीं दिखाई देता था अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल से आकर डट गए थे घुड़सवार हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मधमत गजराज जोर जोर से चिगाड़ रहे थे छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल धनी का विस्तार करने लगे अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिहिना रहे थे वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों के भांति उड़ जाते थे शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया यह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जो जो जो से गर्जना उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमड़ी आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुम्भ विलासनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला महेश्वरी तुम जैसी सुंदरियों के रमणी शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया तब चंडी का देवी ने कहा मूढ़ असुर व्यर्थ की बातें क्यों कबकता है युद्ध कर अन्यथा पाताल को चला जा यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में द्वारों की अद्भुत वृष्टि करने लगा मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हों उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था मध से उद्धत हुआ वह असुरखे बाण फूल फरसे शूल फरसे भिंदपाल परी धनुष भुसुंडी प्रास छुराप्र तथा तो बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगे उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बलाकाओं बगलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी छत विच्छत शरीर वाले दैर्य पृथ्वी पर गिर मछलियों के समान तड़प रहे थे गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली सैनिकों के केस पानी में सेवा, सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफ़ेद फेंद का भ्रम उत्पन्न करती थी